नैना ने फिर विक्रांत को समझाते हुए कहा देखो अगर वो लोग इतर की स्मेल लेने से बेहोश हुए थे तो फिर इतने टाइम के बाद उसका कोई सबूत ही नहीं मिलता लेकिन हाँ इससे पक्का है कि किसी को भी मारा जा सकता है विक्रांत ने फिर अपना सिर लगाते हुए कहा पहले तो मुझे लगा था कि ये इलेक्ट्रिक शौक की वजह से बेहोश हुआ था पहला केस जो मैं देख रहा था वो रेप केस था जहाँ पर विक्टिम को इलेक्ट्रिक शौक देकर बेहोश किया गया था नैना ने, ने, ने फिर व्हाइट बोर्ड की तरफ इशारा करते हुए कहा और ये कार्तिक का क्राइम सीन भी नोवेल के पहले वाले विक्टिम के क्राइम सीन से बिल्कुल मैच कर रहा है केशव पंडित की बुक में जो पहला विक्टिम है उसे भी एक खाली बिल्डिंग के कॉर्नर में मार कर फेंका गया था तो कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं कि कार्तिक ही इस सीरियल मर्डर केस का पहला विक्टिम है विक्रांत के दिमाग में कई तरह के ख्याल उमड़ रहे थे और वो बार बार एक ही शब्द रिपीट किए जा रहा था खाली बिल्डिंग खाली पड़ी बिल्डिंग इसके साथ ही व्हाइट बोर्ड के साइड में जाकर खड़ा हो गया और फिर व्हाइट बोर्ड पर लगी दूसरी विक्टिम की फोटो की तरफ इशारा करते हुए इस पर अनुका ने तुरंत ही कहा बुक में भी दूसरे विक्टिम को ऐसे ही प्लेस आरोप मरा हुआ दिखाया गया है। लेकिन बस अंतर इतना है की बुक के अकॉर्डिंग सेकेंड विक्टिम भी मेल ही है फिर विक्रांत ने बोर्ड आरोप तीसरे विक्टिम के बारे में लिखी इन्फॉर्मेशन की तरफ इशारा करते हुए कहा तो तीसरे विक्टिम का क्राइम सीन कैसा है इस पर अनुष्का ने जवाब दिया बहुत अजीब सी जगह मतलब विक्रांत ने अपनी बुआ टेडी करते हुए सवाल किया मैं बताती हूँ अनुष्का ने अपना सिर हिलाते हुए कहा लेकिन आप उसे अब फ्लैट भी कह सकते है दरअसल जब फ्लैट बन रहा था तो उसका लोकेशन तो बहुत अच्छा था और कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने से पहले ही सारे फ्लैट बिक गए थे लेकिन कंस्ट्रक्शन के टाइम पर कॉन्ट्रेक्टर ने खूब धांधली की उसने अपना जेब भरने के चक्कर में पूरा कंस्ट्रक्शन खराब कर दिया यहाँ तक कि कस्टमर से जो प्रॉमिस किया गया था फ्लैट में वो सब सुविधाएं भी नहीं दी गई अंत में जब फ्लैट बनकर तैयार हुआ तो आधे लोग तो फ्लैट में शिफ्ट ही नहीं हुए फिर बाकी के जो लोग शिफ्ट हुए भी वो भी दो साल के भीतर फ्लैट छोड़कर वहाँ से चले गए दरअसल फ्लैट टूट टूट कर गिरने लगा था वहाँ रहना खतरे ऐसी खाली नहीं था फिर जिन लोगों का फ्लैट था उन्होंने उसे रेंट पर दे दिया अब चूंकि फ्लैट की हालत खराब थी इस वजह से रेंट भी बहुत सस्ता था नतीजतन वो जगह शहर के गुंडे मवालियों का अड्डा बन गया वहां पर रोजाना मारपीट झगड़े लूटपाट यही सब होता रहता था अब तो वहाँ बहुत कम लोग ही रहते हैं और जितने रहते भी है वो सबके सब वही गुंडे मवाली टाइप के लोग इसीलिए मैंने कहा था कि आप इस फ्लैट को अबेंडेड कह सकते हैं अनुष्का ना विक्रांत को समझाते हुए कहा तब हर्ष ने कहा इसके बाद भी सोचने वाली बात है कि यहाँ पर इतने दिन तक डेड बॉडी पड़ी रही लेकिन किसी ने भी नोटिस नहीं किया मुझे तो बस इसी बात पर हैरानी हो रही है तो केशव पंडित ने अपनी बुक में थर्ड विक्टिम के बारे में बुक में क्या लिखा है विक्रांत ने अनुष्का की तरफ देखते हुए कहा बुक में तो कहानी थोड़ी अलग है अनुष्का ने कहा बुक के अकॉर्डिंग थर्ड विक्टिम की बॉडी एक पुरानी कॉलोनी के भीतर एक कूड़े कबाड़ से भरे कमरे में मिलती है तभी हर्ष ने अपना सिर हिलाते हुए कहा हम्म मुझे तो ये चीज समझ में आ रही है भाई अब किलर को एक शहर के भीतर बुक में लिखी एग्जैक्ट लोकेशन कहां से मिल जाएगी नॉवल में तो पंडित जी को सब सोच के ख्याली दुनिया बना कर लिखना था सो उन्होंने सब लिख दिया लेकिन एक्चुअल में तो ये सब जगह ढूंढना इतना आसान थोड़ी ना है इस पर विक्रांत ने अपना सीर हुए कहा लेकिन चूंकि सीन तो लगभग सेम ही है मतलब हम इतना तो कन्फर्म कर ही सकते हैं कि ये तीसरे मर्डर का सीन है फिर विक्रांत ने अपने को काटते हुए कहा मुझे लग रहा है कि मैंने कातिल को हल्के में ले लिया ये साला केशव पंडित इसने कहा था कि इसकी कहानी में काफी मिसिंग प्वाइंट हैं। लेकिन ये कातिल तो मानो इसकी कहानी को सच में बदलने में जुट गया है नोवेल को प्रैक्टिकल बुक की तरह इस्तेमाल कर रहा है फिर विक्रांत ने वाइट बोर्ड की तरफ इशारा करते हुए कहा देखो कतिल लोगों को या तो अबेंडेड बिल्डिंग में ले जाकर मार रहा है या फिर खाली जगह के बीता ले जाकर मार रहा है और तुम ध्यान देना इस तरह के जो प्लेसेस होते हैं वो शहर से काफी दूरी पर होते हैं। ऐसे में किसी का ध्यान यहाँ तक जाता ही नहीं है फिर उसने कुछ पल तक रुककर सोचने के बाद कहा अगर ये तीसरा मर्डर केस ना हुआ होता तो पुलिस कभी भी इन मर्डर केसेस को आपस में कनेक्ट नहीं कर पाती और ना ही किसी को कभी ये पता चल पाता की सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर केस है विक्रांत ने एक्साइटेड होकर व्हाइट बोर्ड पर अपना हाथ पीटते हुए कहा का टारगेट को बड़ी सावधानी से चुना है भले ही विक्टिम के आइडेंटिटी अलग अलग हैं, लेकिन उनमें से किसी के भी पास ना तो कोई अच्छी जॉब थी और न ही ढंग की फैमिली कहने का मतलब कातिल ये बात अच्छे से समझ रहा था कि अगर ये लोग अचानक से गायब भी हो जाएंगे तो भी कोई इनके लिए ज्यादा परेशान नहीं होगा पुलिस को ऊपर भी इन लोगों को ढूंढने का कोई खास प्रेशर नहीं रहेगा फिर उसने आगे कहा तो कहने का मतलब ये है की भले ही कतिल केशव पंडित की किताब से इंस्पायर होकर खून कर रहा है लेकिन क्राइम सीन चुनने में वो अपने दिमाग का भी भरपूर इस्तेमाल कर रहा है खास तौर पर वो जानबूझकर क्राइम का लोकेशन ऐसी जगह पर सेट कर रहा है जहाँ से पुलिस को कोई ट्रेस ना मिल सके ना तो ऐसी जगह पर कोई सीसीटीवी कैमरा है और ना ही ज्यादा लोग रहते एक बात और कालेक्ट्रिक शॉक मेथड के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं रखता है इसी वजह ऐसी उसने जब तीसरे विक्टिम को मारने के लिए इलेक्ट्रिक शॉक का इस्तेमाल किया तो उससे गलती होगी विक्रांत ने फिर हल्की सांस छोड़ते अगर सच में यह इतनी बकवास किताब है तो फिर यह कतिल इससे इतना इंस्पायर क्यों हो गया है और सारा ये बताओ की केशव तो हिंदी में किताब लिखता है न विक्रांत ने अनुष्का की कि तरफ कन्फ्यूजन से भरे लहजे में सवाल किया हाँ ये भी हिंदी में ही है अनुष्का ने अपना सिर हिलाते हुए कहा तो ने नाम अंग्रेजी में क्यों रखा है विक्रांत ने अपनी नाराजगी जताते हुए कहा सर पता नहीं शायद पहले बुक का नाम ग्यारह मौत थी लेकिन फिर उसने शायद इंग्लिश ऑडियंस के लिए नाम चेंज करके ग्यारह किल्स रख दिया अनुष्का ने अपना सिर हिलाते हुए कहा तभी हर्ष ने कुछ अनुमान लगाते हुए कहा अरे सर मैं तो कह रहा हूँ ये सारे राइटर को ही पकड़ते हैं ये पंडित साला अपनी बुक को पब्लिसिटी दिलाने के लिए सब कर रहा है ये बता रहा हूँ या तो ये पंडित कुछ खेल कर रहा है या फिर इसका ही कोई साथी है जो सबको मार रहा है नहीं तो आप खुद सोचिए ना इतनी बकवास किताब भला कौन पढ़ेगा और फिर इससे इंस्पायर होकर खून भी करने लगा फिर हर्ष ने शायद केशव ने ऐसा इसलिए किया था क्यूँकी उसने पहले से ही अनुमान लगा लिया था कि अगर मान लो बाद में मैं पकड़ा भी गया तो अपने साथी के ऊपर सारा इल्जाम लगा कर खुद को बेकसूर साबित कर सकता है इस पर अनुष्का ने तुरंत ही उस पर तंज कसते हुए कहा तुम्हें क्या बकवास कर रहे हो कुछ आइडिया भी है तुम्हे जितनी सजा खुद मर्डर करने की होती है उतनी सजा किसी और से मर्डर करवाने की भी होती है तो अगर जैसा तुम्हारे फालतू के दिमाग में चल रहा है सेम वैसे केशव ने किया है तो फिर भी वो इतनी आसानी से बचकर नहीं जा सकता सो तो प्लीज तुम यहाँ अपनी बकवास करना बंद कर दो हम लोग यहाँ पर केस को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं और तुम हो के बस फालतू की बातें करके दिमाग भटका रहे हो इस पर हस ने खींचते हुए कहा फिर तुम मेरे ब्लेम करने लगे अरे तुम हमेशा मेरी गलती क्यों निकालती रहती हो मुझे गलत ठहरा कर तुम खुद को बिनर समझती हो क्या तुम खुद सोचो न जो मैं कह रहा हूँ अगर ये सब केशव पंडित ने खुद ही प्लान किया है तो सोचो उससे कितना फायदा होगा